श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का कलकत्ता आगमन व्याधि की वृद्धि से श्री रामकृष्ण देव के गले के घाव से रक्त निकलना तथा भक्तों का उन्हें कलकत्ता लाने का परामर्श श्रावण मास बीत गया भाद्रपद के भी कुछ दिन बीत गए किंतु उनके गले की वेदना क्रमशः बढ़ती ही गई घटने के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़े भक्त लोग सोच विचार कर कुछ भी निश्चय नहीं कर सके ऐसे समय एक दिन एक घटना ने उन्हें कर्तव्य का पथ स्पष्ट रूप से दिखा दिया बाग बाजार मुहल्ले की एक स्त्री ने अपने यहाँ भक्तों को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण दिया उसकी बड़ी आकांक्षा थी कि श्री कृष्ण देव भी आएं, किंतु उनका शरीर अस्वस्थ जानकर उसने अपनी आशा त्याग दी थी तथापि यह सोचकर कि शायद किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए ही आ सकें उसने एक भक्त को दक्षिणेश्वर भेजा रात के नौ बज जाने पर भी जब वह व्यक्ति नहीं लौटा तो विलम्ब होता देखकर उसने अन्य आमंत्रित भक्तों को खाने के लिए बिठा दिया इतने में ही वह व्यक्ति समाचार लेकर आया ठाकुर के कंठ तालु भाग से आज खून निकला है इस कारण वे नहीं आ सके नरेंद्र राम गिरीश देवेंद्र मास्टर महेंद्र आदि उपस्थित सभी लोग बहुत घबराए किन्नों उन्होंने निश्चय किया कि कलकत्ते में एक मकान किराए पर लेकर वहां ठाकुर को लाकर तुरंत चिकित्सा का प्रबंध कराना होगा भोजन करते समय नरेंद्र को बहुत उदास देखकर एक युवक के पूछने पर उन्होंने कहा जिन्हें लेकर इतना आनंद है शायद वे अब चल देंगे मैंने डॉक्टरी ग्रंथ पढ़कर और डॉक्टर मित्रों से पूछ जान लिया है कि ऐसा कंठ रोग क्रमशः कैंसर में परिणित हो जाता है आज खून गिरने की बात सुनकर ऐसा अनुमान होता है कि यह रोग भी कैंसर ही होगा इस रोग की औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है दूसरे दिन भक्तों में कुछ अधिक वयस्क भक्तगण दक्षिणेश्वर गए और श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता लाकर चिकित्सा कराने के लिए उनसे अनुरोध किया उनके अनुरोध पर वे सहमत हुए बाग बाजार में दुर्गा मुखर्जी स्ट्रीट के एक छोटे मकान की छत से गंगा दर्शन होता था यह देखकर भक्त लोगों ने उसे किराए पर ले लिया और शीघ्र ही उन्हें कलकत्ता ले आए किंतु भागीरथी के तट पर खाली मंदिर के बहुत बड़े बाग में खुली हवा में रहने से में अभ्यस्त श्री रामकृष्ण देव ने उस छोटे से मकान के भीतर प्रविष्ट होते ही कहा कि वे वहाँ रह नहीं सकेंगे और उसी समय पैदल चलकर रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम बसु के भवन में चले आए बलराम ने उन्हें सादर ग्रहण किया और जब तक उपयुक्त मकान न मिले तब तक वहीं रहने के लिए अनुरोध किया श्री रामकृष्ण देव भी वहीं रह गए मकान की खोज होने लगी वृथा समय नष्ट न करके भक्तों ने कलकत्ते के नामी वैद्यों को बुलाकर श्री रामकृष्ण देव की व्याधि के संबंध में मतामत प्राप्त किया गंगा प्रसाद गोपी मोहन नवगोपाल आदि अनेक वैद्यों ने आकर श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा की और यह निश्चय किया कि उन्हें रोहिणी नामक असाध्य रोग हुआ है जाते समय एकांत में पूछे जाने पर गंगा प्रसाद सेन ने एक भक्त से कहा डॉक्टर लोग जिस कैंसर जिसे कैंसर कहते हैं रोहिणी भी वही है शास्त्र में उसकी चिकित्सा का विधान रहने पर भी उसे असाध्य बताया गया है वैद्यों से कुछ विशेष आशा न पाकर और अधिक औषधि का व्यवहार उनके लिए हानिकारक जानकर भक्तों ने उनकी होम्योपैथी चिकित्सा कराना ही उपयुक्त समझा एक सप्ताह के भीतर ही श्यामपुक स्ट्रीट स्थित गोकुलचंद्र भट्टाचार्य की बैठक का कमरा ठाकुर के लिए किराए पर ले लिया और कलकत्ते के सुप्रसिद्ध डॉक्टर महेंद्र लाथ सरकार की चिकित्सा में उन्हें कुछ दिन तक रखना सभी लोगों ने निश्चय किया इधर चिकित्सा के लिए श्री कृष्ण देव के कलकत्ता आने का समाचार सर्वत्र फैल गया और परिचित अपरिचित लोग दल के दल उनके दर्शनार्थ बलराम के भवन पर उपस्थित होने लगे बलराम का घर एक उत्सव क्षेत्र की तरह आनंदमय हो गया डाक्टर के डॉक्टर के निषेध और भक्तों की करुणा प्रार्थना से समय समय पर मौन रहने पर भी श्री राम कृष्णदेव जिस उत्साह से लोगों को धर्मोपदेश देते थे उससे प्रतीत होता था मानो इसी उद्देश्य से वे यहाँ आए हुए हैं मानो दक्षिणेश्वर तक पहुँचना जिनके लिए सुगम नहीं है उन्हीं को धर्मलोक प्रदान करने के लिए उनके द्वार पर स्वयं उपस्थित हुए हैं प्रातःकाल से लेकर भोजन काल पर्यंत और भोजन के उपरांत एक दो घंटे विश्राम के पश्चात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 प्रतिदिन हर समय हमें वहाँ उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था गृहस्वामी को भी श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था करने में प्राय बाहर ही रहना पड़ता था अतः उस एक सप्ताह का विस्तृत वर्णन मिलना संभव नहीं है इसलिए किस भाव से श्री रामकृष्ण देव ने बलराम के घर पर ये सात दिन बिताए थे पाठकों को समझाने के लिए निम्नलिखित एक घटना का उल्लेख कर ही हम संतोष करेंगे